बधू जीवन आनंद बुधिवर्धन प्रतिपदम सर्वात्मपनम परम विजयतेष्णसन वसुदेव सुतम कंस चाणु मर्दन देवकी परमान वंदे जगदुरु नमः कमलना nama naline nama kamal pa विदाति पूर्व वेदांश्च वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुुर वै शह प्रपदे श्रीमत्सदुरुचरणारिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात गुरु तत्व पर जो प्रकाश डाला जा रहा है उसका उपसंहार किया जाएगा भजोगी जुगल सरकार की सदगुरु सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु तत्व के विषय में वेदों ने बार बार यही बताया है कि भगवान और गुरु में भेद नहीं है केवल सृष्टि करने का कार्य भगवान में अधिक है कठोपनिषद मुंडकोपनिषद छादोग्योपनिषद साठ्यायिनी उपनिषद योग सिखोपनिषद ब्रह्म विद्योपनिषदनिषद अद्वय तारकोपनिषदारण्यकोपनिषद इत्यादि अनेक उपनिषदों के द्वारा आप लोगों को ये बताया गया कि जो वेद व्यास ने कहा है तत्वम गुरु समम नास्ति उसका अभिप्राय यही है कि हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु का महत्व भगवान से भी बड़ा है और ये समस्त शास्त्रों वेदों पुराणों ने प्रकट किया है अतय यह भी सही है किंतु भगवत तत्व ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व तो सर्वोपरि है और उसके समान अथवा उससे बड़ा कोई हो ये प्रश्न ही नहीं है कल के हमारे प्रवचन के बारे में कुछ महानुभावों ने कंप्लेन्ट की कि वेद ही वेद बोलते हैं आप जरा नीचे आ जाइए कुछ पुराणों के द्वारा भी हमको समझाइए तो ठीक है आज हम स्मृति प्रस्थान से आप लोगों को बताएंगे गुरु तत्व के विषय में तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ भागवत है बहुत से लोग भागवत सुनने के विशेष इच्छुक हैं तो आज अधिक हम भागवत से ही समझाएंगे वेद में तो एक वेद मंत्र आप लोग मस्तिष्क में रख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है यस्य देवे परा भक्तिर्था देवे तथा गुरु तस्ते कथिता प्रकाश्यन्ते महात्मना श्वेताश्मतरोपनिषद का ये मंत्र है छठवें अध्याय का तेईसवा मंत्र ये मंत्र योग सुखोपनिषद में भी है दूसरे अध्याय का बाईसवा मंत्र ये मंत्र साठ्यायिनी उपनिषद में भी है सैतीसवा मंत्र ये मंत्र सुबालोपनिषद में भी है सोलहवें अध्याय का पहला मंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसी भक्ति आपकी इष्ट देव में हो अर्थात भगवान श्री कृष्ण में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो कहीं ये लिखा है गुरु बड़ा होता है कहीं ये लिखा है भगवान बड़ा होता है आप इस झगड़े में न पड़े वेद कहता है कि आप केवल एक बात याद कर लें कि हरि गुरु में भेद नहीं है भगवान गुरु की प्रशंसा बहुत कर देते हैं गुरु भगवान की प्रशंसा करता है एक साधारण बातें हैं तो जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी अब आइए भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है उनकी बात सुने और महात्माओं की फिर सुनेंगे उद्धव से कहते हैं भगवान आचार्यम माम बिजानियात आचार्य को गुरु को मेरा स्वरूप जानो मानो नाव तो उनका शरीर मत देखो कि मनुष्य का शरीर है हमारी तरह भी खाते पीते सोते जागते हंसते रोते गाते गुस्सा करते आदि है तो उनकी इन क्रियाओं को मत देखो भीतर घुसो उनके अंदर भगवत प्रेम कितना है और वो हमको शास्त्र वेद का ज्ञान करा सकते हैं क्या ये दो बातें हैं दो शर्तें हैं वेद की श्रोत्रियम ब्रह्म हमको ऐसा गुरु चाहिए जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और प्रैक्टिकल मैन भी हो अन्यथा शब्द ब्रह्मण निष्णा तो न निष्णायात परे यदि श्रम स्त श्रम फलो भागवत कहती है 11, 11, अट्ठाइस 11, 11, 18। अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं है भागवत प्रेम नहीं प्राप्त किया और किसी महापुरुष के पास रहकर थियरी की नॉलेज प्राप्त कर ली है तो उससे काम नहीं बनेगा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी वेद कहता है ऐसे लोगों के लिए अध्य चतुर वेदान सर्वशास्त्राण्य ने कसहा ब्रह्म न जाना दर्वी पाक यथा <coughs> <coughs> जैसे करछी होती है कर्छी ये महिलाएं खाना बनाते में प्रयोग करती है वो करछी अनेक प्रकार के पकवानों में चलती है हलवा बन रहा है खीर बन रही है कुछ भी बन रहा है उसमें वो करछी का उपयोग होता है लेकिन बिचारी करछी को इससे कुछ मतलब नहीं क्या वस्तु है जिसमें मैं वर्क कर रही हूं उसको कोई तात्पर्य नहीं कोई लाभ नहीं ऐसे ही अगर केवल शब्द ब्रह्म में कोई पारंगत है और प्रैक्टिकल मैन नहीं है तो और उसकी हानि भी हो सकती है क्योंकि ये ज्ञानाभिमान हो जाएगा मैं बहुत कुछ जानता हूं तो जानने का तात्पर्य जा है मानना श्रोतव्य है गुरु से सुनो फिर मंतव्य है उसका मनन करो मनन चिंतन का रिविजन फिर साधना भी करो वेद कहता है कर्णधारम गुरु प्राप्य तद वाक्य अभ्यास बासना शक्तिया तरती भव सागरम गुरु के वाक को ऐसा दृढ़ मानो जैसे नदी या समुद्र में जब चलते हो नाव पर बैठकर तो नाव से बाहर नहीं जाते हर समय सावधान रहते हो कि नाव से बाहर जाएंगे डूब जाएंगे ऐसे ही गुरु के वाक के अनुसार ही अपने मन बुद्धि को चलाओ तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो भगवान उद्धव से कहते हैं आचार्य माम बिजानी ग्यारहवें स्कंद के सत्रहवें अध्याय का सत्ताइसवां श्लोक वही श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं नाह प्रजाति तपसो पशमे चाह सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रुषया यथा गुरु की उपासना से जैसे मैं प्रसन्न होता हूं ऐसे और कोई भी साधना करो मैं प्रसन्न नहीं होता दस मस्क के असीवे अध्याय का चौतीसवा श्लोक फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें वच वो मेरे भक्त मेरे देवता हैं बंधु हैं लो इष्ट देव बता रहे हैं भक्त को भगवान मेरी आत्मा है अरे मई हूं आहे वच मुझसे भिन्न न मानो ग्यारह 26 चौतीस इसलिए भगवान कह रहे हैं मद भक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेशमन मती ग्यारह उन्नीस इक्कीस मेरे भक्त की विशेष पूजा करो मेरी बाद में करना न भी करो तो चलेगा भगवान श्री कृष्ण फिर उद्धव से कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयो निरन शंकर न चंकर्षण न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान ग्यारह चौदह पंद्रह भागवत सब भागवत सुना रहा हूं मैं उद्धव मेरे भक्त मेरे प्रियतम हैं, खाली प्रिय नहीं प्रियतम ये तम शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है टॉप का जैसे इंग्लिश में होता है बेस्ट सबसे अंतिम हा ब्रह्मा मेरे बेटे हैं उतने प्रिय नहीं शंकर मेरी आत्मा है उतने प्रिय नहीं लक्ष्मी मेरी श्रीमती है वो भी उतनी प्रिय नहीं और तो और जो सबसे प्रिय होता है लोगों को वो क्या वस्तु है आत्मा अपनी आत्मा सबसे प्रिय होती है उतना प्रिय और कोई संसार में नहीं होता हम लोगों का भी तो मैं अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों से करता उद्धव और सुनो कान खोल के निरपेक्षम शांतम निर्भरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम तू ये त्यंगी 11, 14, 16। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं रक्षा करने के लिए नो नो, उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊ पवित्र हो जाऊ अनंत शरणागत जीवो का पाप मैं लेता हूं ना तो भक्तों की चरण धूल से फिर शुद्ध हो जाता हूं फिर वही भगवान श्री कृष्ण दुर्भाषा से कहते हैं जब दुर्भाषा ने अपनी तपश्चर्या के अहंकार में छत्रीय अंबरीष का अपमान किया तो भगवान ने चक्र चला दिया वो चक्र चलता गया दुर्भाषा भागते गए ब्रह्मा के पास गए विष्णु के पास गए शंकर के सारे विष्णु में घूमे इतनी पावर थी उनकी सब ने हाथ जोड़ दिए और राधे राधे चक्र है ए, सुप्रीम पावर का मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर लौट के आए तो भगवान की चरणों में गिरे भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हे लो और कौन करेगा भाई अम्बरीश करेगा वो क्षमा कर दे तो ये चक्र तुम्हारा पीछा छोड़ सकता है तो भगवान कह रहे हैं जब वो मामला सुलझ गया तो अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवा द्विज वेद कहता है कि स्वतंत्र केवल भगवान है बाकी सब परतंत्र हैं, अंडर में हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वर्ण कुबेर जमराज देवता मनुष्य राक्षस सब उनके दास हैं श्री कृष्ण के एक श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं, लेक दुर्भाषा भक्त के आगे ये फिलॉसफी फेल हो जाती है भक्त पराधीना मैं उनके अंडर में हो जाता हूं वो मेरे स्वामी हो जाते हैं साधुबिर ग्रस्त हृदया तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है नौ चार तिरसठ हात्मा नमाशा से मद भक्त साधु भी मैं अपने आप से भी कुछ नहीं आशा करता जितनी आशा भक्त से करता नौ चार चौसठ ये दारागार पुत्राप्ता प्राणान वित्त मरम हित्वाम शरण जाता नौ पैसठ जिसने अपना माँ मा, बाप बेटा स्त्री पति सबसे मन हटा करके और मेरी शरणागति ली ऐसे जीव के द्वारा मैं भी उसके सिवा कुछ नहीं जानता कुछ नहीं मानता कैसे छोड़ दूं मैं उसको अंबरीश ऐसा ही है मेरा प्रिय हाय वो राजा सारा संसार देख रहा है राजा है और सारी पृथ्वी का राजा खाली इंडिया का नहीं और जना बड़ा महापुरुष है कि भगवान दास बने और ब्राह्मण तपस्वी दुर्भाषा केवल दूब खाने वाला हा ऐसा वैसा तपस्वी नहीं वो भी दुर्भाषा श्री कृष्ण के गुरु बने हैं बाद में साधवो साधो हृदय साधु नदन्य जानती नौ चार अरसठ दुर्भाषा भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता कुछ नहीं मानता मैं भी भक्त के सिवा और कुछ नहीं मानना चाहता वो चाहे दुर्भाषा हो चाहे उनके बाप हो प्रहलाद कहते हैं महापुरुषों की तरफ आइए नई शाम मतिष्ता बदुरु क्रमां्रिम स्पृशत नर्था पगमो यदर्थ मही पादरजोषेकम निष्किंचना वृणीत यावत सात पांच बत्तीस प्रहलाद कहते हैं जब तक किसी महापुरुष की चरण धूल का सेवन न करोगे तब तक न माया संबंधी विकार जाएगा और न भगवत विषय संबंधी कोई लाभ मिलेगा सर पटक के मर जाओ पढ़ो शास्त्र वेद जप करो तप करो पाठ करो कुछ काम नहीं देगा नव योगीश्वर ब्रह्मा के लड़के मनु उनके लड़के प्रियव्रत उनके लड़के आग्निध्र उनके लड़के नाभि, उनके लड़के ऋषभ उनके सौ लड़के उनमें नव योगीश्वर थे सिद्ध महापुरुष आकाश मार्ग से सारे विश्व में घूमने वाले आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम योगीन्द्र अमलात्मा परमहंस एक बार विदेह निमि यज्ञ कर रहे थे पहुंच गए वहां वो विदेह थे वो भी थे राजा जैसे जनक थे उन्होंने सेवा सत्कार किया पूजा आरती किया बैठे सबसे पहले विदेह निमि ने कहा दुर्लभो मानुषो देहो दे क्षण तत्रा तत्रि दुर्लभम मन बैकुंठ प्रिय दर्शनम वैसे तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है देवता लोग चाहते हैं क्योंकि देवता लोग साधना नहीं कर सकते केवल भोग भोग है उनके यहां लेकिन मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो वो और खराब है यदि कोई महापुरुष न मिले वास्तविक संत न मिले तो क्या होगा हो बहुत पाप करता रहेगा सारे जीवन आ एक करोड़ कमाया एक अरब कमाया आप बिल गेट्स के आगे निकल गए यही सब करेगा आ, हम कलेक्टर बन गए कमिश्नर बन गए गवर्नर बन गए प्राइम मिनिस्टर अरे सब कुछ तो बन गए मरने के बाद क्या बनोगे ये सोचा है? वो नहीं सोचा क्योंकि महापुरुष मिले ही नहीं उसने समझाया नहीं थी ये समझे नहीं बेचारे इनके पास टाइम नहीं हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट वाले वो कहते थे देखो भगवान की बात मेरे सामने मत लाना कभी नहीं कहीं भगवान को मैं मानने लग गया तो हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा ऐसे ऐसे पाप आत्मा संसार में है और बड़ी बड़ी पोस्ट पर आज भी हैं। सचुग में भी थे इन्हें जिन्हें आगे भी और होंगे तो विदेह नि ने जब ऐसा कहा वो मुस्कुराए और कहा कुछ पूछना है योगीश्वरों ने कहा, उन्हों ने कहा हाँ जो मैं उन्होंने कहा हा महाराज श्लोक में बोला हूं ग्यारह दो विस उन्होंने कहा अत आत्यंतिकम क्षेम परीक्षा भवतो नघा महाराज हम आत्यांतिक दुख निवृत्ति और अनंत काल का अनंत आनंद प्राप्त करना कैसे होगा ये प्रश्न करता तो नौ थे योगीश्वर कबीर हरिंतरिक्षा प्रबुद्धा पिपलायन आविर होत्रो ध्रुमिल चमसा करभाजन ये नौ थे ग्यारह दो इक्कीस तो जब ये प्रश्न किया ग्यारह दो तीस में तो सबसे पहले कवि बोले एक जोगीश्वर का नाम था कवि उन्होंने कहा भय द्वितीया तस्देत स्मृति तन मा तो बुध आ भजे तम भक्त गुरुदेवता पहले गुरु के पास जाओ वही तो बताएगा तुमको और संभालेगा बीच बीच में हेल्प करेगा खाली लेक्चर दे देने से काम नहीं बनेगा आगे भी वही संभालेगा गुरु के शरण में जाकर और गुरु और भगवान दोनों के शरणागत हो ये तुमको जो बीमारी लगी है माया की क्यों लगी है इसलिए लगी है कि तुम भगवान से विमुख थे सदा से तो विमुख होने की दवा जिस रीजन से बीमारी पैदा हो उस रीजन को काट दो बीमारी खत्म तो रीजन है विमुखता तो दवा है सन्मुखता यो पीठ किए हो भगवान से हमने आज आ जा कंप्लीट सौंदर्य से कहते हैं ग्यारह दो सैतीस इसके बाद हरि बोले दूसरे योगीश्वर पूछा कि महापुरुष की शरण में जाए आप बोल रहे हैं कभी जी तो महापुरुष को हम पहचाने कैसे तो इसका जवाब हरि ने दिया मैं बताऊं सर्वभूतेशु या पशे भगवत भाव आत्मन अभूतान भगवतेश सबई भागवतोत्तम जो सब में भगवान को देखे भगवान में सबको देखे वो महापुरुष ये तीन प्रकार का होता है महापुरुष यानी उसकी अवस्था तीन प्रकार की होती है एक अवस्था ऐसी होती है महापुरुष की कि भगवान के सिवा कुछ देखता ही नहीं ध्यान दो एक एक शब्द पर कुछ देखता ही नहीं कोई बैठा है कोई पेड़ है कोई बिल्डिंग है कुछ नहीं देखूं देखू श्याम मई है सर्वत्र सुुदेव समहात्मा समाहमा सुद एक ऐसी अवस्था आती है महापुरुष की और जब उससे नीचे उतरता है तो ये अवस्था आती है कि दिखाई तो पड़ता है सब ये स्त्री है ये पुरुष है ये मकान है लेकिन इसमें भगवान बैठे हैं ये देखता है और नीचे उतर के आया तो ये देखता है कि सब भगवान के भक्त हैं ये तो भगवान के खिलाफ बोलता है अरे ये तो ऐसे रसिक लोग बोलते हैं अरे ये नास्तिक है गाली देता है अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी ये भावना रखे सर्वत्र आप के प्रति भी अच्छी भावना ये नंबर तीन का महापुरुष ये ग्यारह दो पैतालीस अब नंबर दो ईश्वरे तदधीनसु बालिशेश प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा ज करो त और मध्यम क्लास का महापुरुष वो होता है जो भगवान से तो प्रेम करे और भक्त से मैत्री करे कोई भक्त मिल जाए दोस्ती करे ताकि भगवान की चर्चा सुनाता रहे वो और जो मूर्ख हो अज्ञानी हो उस पर कृपा करें समझाने की चेष्टा करें, और जो दुश्मन हो बुराई करता हो गाली देता हो अपमान करता हो उससे उदासीन हो जाए उदासीन लड़ना नहीं चुप महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने दिन भर गाली दी दिन भर तो उन्होंने शाम को कहा है अपने एक शिष्य से कुछ खिला पिला दो बेचारा थक गया होगा तो उसने कहा तू आदमी है कि पत्थर है क्या है मैंने इतनी गाली दी और तू तो कह रहा है कि कुछ खिला पिला दो महात्मा बुद्ध ने कहा देखो बेटा ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज देता है और लेने वाला कहता है भाई ये हमारे काम की चीज नहीं है तो वो चीज रहेगी देने वाले के पास तो तुमने जो इतनी चीज दिन भर में दी वो हमारे काम की नहीं थी हम तो राधा कृष्ण का भगवान का विषय कोई बोले तो वो सुनता हूं ये हमारे काम का नहीं था तो हमने इसको लिया ही नहीं लेकिन दया जरूर आई कि तुम थक गए होगे तो हमने कहा कुछ खिला पिला दो फिर शुरू करें <laughs> आप लोगों को भी एक दिन यही जाना होगा भरत शरी के राजा भिक्षा मटन नारी पूरे स्वपाकमपि बंदते जो भरत राजा के दुश्मन राजा थे उनके राज्य में जाकर भिक्षा मांगते थे राजा होकर के भी सदही मान प्रद आप अमानी और तीसरे नंबर का भक्त वो होता है जो अर्चाया में वहरे पूजा जु चान्यु सभक्ता प्राकृत दो एक ग्यारह दो पैतालीस ग्यारह दो छियालीस ग्यारह दो सैतालीस जो पूजा उजा करता है पाठ वाठ करता है और भक्त की परवाह भी नहीं करता है तो वो प्राकृत भक्त है यानी बनावी है उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा फिर आगे कहा गृही तींद्रियन् न देश नती विष्णुर्मायादम पश्यन् सवै भागवतम वो भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है कौन जो सब विषय को ग्रहण करता है संसार से हा कान नासिका रसना त्वचा लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में रखता है उद्धव ने कहा था तो योपभुक्त श्री गंध बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दास तव माया जय भगवान के सामने उद्धव ने कहा महाराज आपका पहना हुआ वस्त्र हम पहनेंगे आपका उच्छिष्ट खाएंगे इत्र लगाएंगे आपकी प्रसादी सब इंद्रियों का विषय आपकी प्रसादी के रूप में लेंगे और माया को चैलेंज कर देंगे तव माया जय मही यही बात यहां योगीश्वर कह रहे हैं गृह पाती इंद्रिय अर्थान इंद्रियों से साफ संसार के ऐश्वर्य का उपभोग करे राजा बनकर किया ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश तमाम महापुरुषों ने लेकिन मन भगवान में था बेटा बेटी सब थे प्रहलाद का एक इतिहास है आप लोगों ने सुना होगा भागवत में लिखा है एक लड़की थी केशिनी उसमें प्रहलाद के लड़के आसक्त हो गए विरोचन और प्रहलाद के गुरु के लड़के भी उसी में आसक्त हुए तो दोनों में होड़ हो गई प्रहलाद का लड़का कहे मैं राजकुमार हूं मेरी सीट बड़ी है और गुरुपुत्र कहे तुम राक्षस के लड़के हो तुम्हारा खानदान निंदनीय है इसलिए मैं बड़ा हूं दोनों में होड़ हो गई प्राण की बाजी लग गई अगर मेरी बात सही हो तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ और अगर तुम्हारी बात सही निकले तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ लेकिन फैसला कौन करे तो गुरु पुत्र ने कहा तुम्हारे पिता प्रहलाद फैसला करेंगे ने कहा प्रहलाद अगर हमारे पक्ष में करेंगे तो तुम कह दोगे वो तो तुम्हारे पिताजी हैं नहीं है, नहीं है, हमारे पिताजी ने बताया है कि प्रहलाद महापुरुष है वो किसी का पक्ष नहीं लेगा मुकदमा दायर हुआ प्रहलाद ने फैसला किया कि गुरु पुत्र बड़ा है मेरा पुत्र हार गया करा दो फांसी पर ऑर्डर फांसी पर लटकाए गए विरोचन तो गुरुपुत्र ने कहा यह बताओ प्रहलाद कि हम बड़े कि तुम तो प्रहलाद ने कहा आप बड़े हैं गुरुपुत्र हैं अच्छा अच्छा तो तुमको हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी हा बिल्कुल छोड़ दो अपने बेटे को छोड़ दो भाई ए, छोड़ दो भाई आर्डर हो गए तो फांसी पर चढ़ा दो जिस मुस्कुराते ढंग से कहा उसी प्रकार छोड़ दो ये भी उसी मुस्कुराते ढंग से कहा कोई अंतर नहीं धक्क होता ना जैसे आप लोगों को कोई छोटी सी बात भी हो जाए अपने बेटे बाप मां बीबी किसी के लिए तो धक्क होता है ऐसा <laughs> नहीं तो विषयों को ग्रहण करते हुए भी और मन भगवान में रहे वो भागवतों में श्रेष्ठ है ग्यारह दो अड़तालीस फिर आगे कहा हरि ने कि त्रिभुवन विभव हे तबे पैकुंठ स्मृति रजितात्म सुराज्ञात न चलती भगवत पदार विंदाल सब्र ग्यारह दो पैतालीस ग्यारह जिसका मन भगवान से एक क्षण को भी अलग न हो कहीं आसक्त न हो वो वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव है फिर आगे कहा विश्रिज ती हृदय नजस् साक्षात धारी राबशा भी तो प्रणय रसनयांग्री पद्मतिभागवत प्रधान उपता ग्यारह दो पचपन भगवान का नाम कोई विवश हो के भी मजबूरी में भी ले ले तो भी वो कमाल करता है और जिन लोगों ने प्रेम से भगवान के चरण कमलों को बांध रखा है उनसे भगवान कहा अलग जा सकते हैं ऐसे जीवों को वास्तविक सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं अरे गोपिया सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थी गृहस्थ सब कोई भी कपड़ा रंगा के सन्यासिनी नहीं बनी थी सबके बाल बच्चे पति गृह और कोई शास्त्र वेद की विदुषी नहीं थी जैसे आप लोग कभी सोचे अकेले में कि शास्त्र वेद का ज्ञान हमको भी होता तो हम जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते अरे रे रे ऐसा सोचना मत हमारे यहाँ 99 परसेंट महापुरुष अंगूठा छाप हुए हैं क्योंकि उनमें तर्क वितर्क कुतर्क अति तर्क डाउट ये नहीं होता गंवार विश्वास कर लेता है हर बात को जरा हम लोग जब पढ़ लिख लेते हैं कुछ हो जाते हैं तो <laughs> ऐसा है कि एक जैसे जज ज़ लोग जजमेंट लिखते हैं पचास पेज का आखिर में लिख देते हैं लेकिन ऐसा है कि इस बयान से डाउट लगता है इसलिए मुलजिम को छोड़ा जाता है एक वाक्य में वो सारा लिखा हुआ बेकार गया ऐसे ही हम लोग करते हैं है? तो महापुरुष की वास्तविक जो परीक्षा है वो केवल भगवत प्रेम से है अंतरंग अंतकरण का उसका मन भगवान में है कि नहीं बस और बाकी चीज नहीं देखना भगवान के अवतार थे नारद जी और भक्ति के सबसे बड़े आचार्य उन्होंने ग्रंथ लिखा है नारद भक्ति सूत्र चौरासी सूत्र बहुत छोटे छोटे सूत्र उसमें गोपियों को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना था ब्रज गोपी का नाम इकतालीसवां सूत्र ये गोपियों की अवस्था बेपढ़ी लिखी गांव की जंगली जंगल था ब्रज उस जमाने में ब्रह्मा उन गोपियों के लिए कहता है तदस्तु में भूत पल्लवम इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए हे श्री कृष्ण हमको कुछ पक्षी वक्षी कुछ पेड़ ओढ़ बना दीजिए ब्रिज में ब्रह्मा दस चौदह तीस अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसा य मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम ब्रह्म कह रहा है अरे गोपों के भाग्य को देखो गवार गोप भगवान को घोड़ा बना रहे अब पैर की एडी से उनके पेट में मारते हैं ए, चल। और, और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं फील नहीं कर रहे हैं संसार में कोई हार जाए और ऊपर बैठा हुआ लात मारे तो कहे बच्चू तुम भी हारोगे तो हम भी लात मारेंगे <laughs> लेकिन ऐसा नहीं वो बिभोर हो रहे लात खाकर करके। तद भूरी भाग्य में जन्म की मत व्याम यद गोकुल का तमंग्री भगवान मुकुंदा श्रुति मृग्यमेव ब्रह्मा कह रहा है दस चौदह तीस दस चौदह बत्तीस दस चौदह चौतीस महाराज श्रुतिया जिन भगवान के चरणों के रज को नहीं पा सकी उन भगवान को ये गोपियां नचाती है महाराज इसी ब्रिज में हमें कुछ बना दो ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई शंका क्या सदेशनय प्राणाशया श्री कृष्ण महाराज एक बात पूछू हा पूछो पूछो ने अपने स्तनों में जहर लगाकर पिलाया था ना हाँ हाँ पिलाया था तो तुमने उसको अपना लोक दे दिया था ना हाँ हाँ दे दिया था तो अपनी माँ को क्या दोगे जिसने अमृत पिलाया है बोलो बोलो क्या दोगे उससे बड़ी कोई चीज और भी है तुम्हारे पास नहीं है ऋणी रहूंगा रेनी रहूंगा गोपियों का प्रेम क्या था ए दस चौदह पैतीस है एक झलक बताएं आप लोगों को ये सुजात चरण दुरुहतु भीता प्रिय दधी दधीमि कर्कशेशनाटवी मटस तद व्यथते न किमती धीर भवद आयुषा न महाराज जब बहुत बिरा से हम जलने लगते हैं जलने लगते हैं तो आपके चरण कमल के निचले हिस्से को बक्षस्थल के ऊपर रखकर शांति प्राप्त करते हैं हम्म ठीक है तो तो हम धीरे से रखते हैं चरण के तलवे को क्योंकि आपके तलवे बड़े कोमल है मेरे स्तन कड़े हैं वो चुभ जाएंगे इतना ध्यान रखे कोई एक कूड़ा कबाड़ा है जो संसार के स्त्री पति होते हैं ये भी नहीं रख सकते इतना ध्यान और भगवान वाला आनंद जहां मिल रहा है अनंत वहां भी ये ख्याल रहे उनको कष्ट न होने पाए 10, इक्स उन्नीस इसलिए भगवान ने कहा न पारये हम निरबध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधाषा विवाह भजन दुर्जर गेह श्रृंखला तद्वा प्रतियाधना दस बत्तीस बाईस मैं तुम लोगों का ऋणी रहूंगा ऋणी देवताओं की उम्र मिल जाए तो भी ऋण नहीं हो सकता तो ब्रजवासियों की चाहे वो सखा हो चाहे माँ हो चाहे गोपियां हो सब का ऋणी मानते हैं अपने आप को ये महापुरुष गुरु संत कोई शब्द बोलो उनकी इंपॉर्टेंस है रहुगण और भरत का आख्यान भी भागवत में है तपसा न जाति न चेजया निर्बपना गृहा छंदसा नलासूर्जी महत्दोभिषेक पांच बारा बारा भरत कह रहे हैं रहुगण से बिना महापुरुषों की शरणागति के करोड़ो यज्ञ करो व्रत करो, करो तपश्चर्या करो कुछ कर डालो न माया जाएगी न भगवत प्राप्ति होगी और मुश्किल ये है कि महापुरुषों को हम अपनी माइक बुद्धि से पहचान नहीं सकते वही रहुगण कह रहे हैं फिर भरत से योगेश्वराणाम गति मंध बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधा महाराज हम गृहस्थी लोग महापुरुषों की बात कैसे समझ सकते हैं मैंने कल भी आपसे कहा था ना नारा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान अबुझाणी भी अप्य बड़े बड़े योगीश्वर भी प्रेमियों की गति को कृति को नहीं समझ सकते अहे रिव गति प्रेम न जैसे सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा लेकिन बिल में घुसता है सीधा वो बिल नहीं बनाता खुद और बिल टेढ़ी मेढी नहीं होती चूहे बनाते हैं और वो सीधा घुस जाता है तो महापुरुष अंदर सीधा होता है बाहर टेढ़ा होता है इसलिए हमारी बुद्धि में गड़बड़ कर देता है हमको डाउट पैदा कर देता है हम नहीं समझ पाते भगवान कह रहे हैं फिर बालक बालकवत क्रीड़ विद्वान है और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है कुशलो जड़वत जड़ित भ्रा ज्ञान रखता है हर चीज का लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगता है बदे दुनम तब विद्वान शास्त्र वेद का ज्ञाता है लेकिन पागल की तरह बोलने लगता है कभी कभी 11, 18, उन्तीस और ये नारद परिब्राज को परिव्राजकोपनिषद में भी यह श्लोक है छब्बीस तो महापुरुष को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए आदव श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ये एक क्रम है नंबर एक श्रद्धा हो नंबर दो सही संत हो दोनों सही हो श्रद्धा भी सही हो संत भी सही हो तो फिर आगे सब बात बन जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मरीज भी दवा करने को तैयार हो डॉक्टर भी सही हो तो ओ ओ ओ रोक जाएगा तुलसीदास ने बड़े सरल शब्दों में कहा सद गुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा और अधुपति भक्ति सजीवन मूरी सदगुरु डॉक्टर हो सही और उसके बचन पर विश्वास हो वहां लेकिन किंतु परंतु न लगाओ हा वाल्मीकि से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक लौट के न आवे आप कब लौट के आएंगे हे ये नहीं पूछा ये मरा मरा कहने के बाद फिर क्या होगा ये नहीं पूछा बस गुरुवाक्य का पालन करना है आगे सोचना विचारना नहीं है वो जानेंगे वेद में कथा है एक गुरु के पास तमाम विद्यार्थी वेद पढ़ रहे थे और एक इतना बुद्धि था कि उसको याद ही नहीं होता था कुछ इतनी मेमोरी खराब तो वो गुरु जी की सेवा करता था अपना चरण दबावे अपना नहलावे धुलावे सब अपना जितना भी शारीरिक सेवा एक दिन बहुत पानी बरसा रात को तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा भाई देखो खेत है उसका पानी बह जाएगा और धान बोना है कल सवेरे तो पानी उसको रोको तो सब शिष्य गए लेकिन वो इतना तेज धार थी कि मिट्टी रखे तो बह जा तो सब लौट आए एक के बाद एक एक के बाद एक कि गुरुजी वो तो पानी बह जाएगा वो नहीं रुक सकता उसको भेजा बाद में कि देखो भाई कैसा कैसे काम काम चलेगा हो गया उसने भी मिट्टी रखा बह गए तो वो खुद लेट गया उसने तो जो जहां से पानी बह रहा था लेटा रहा सवेरे गुरुजी का काम वही करता था उन्होंने कहा भाई वो कहा गया कहा गुरुजी वो गया तो था वही पर लौटा नहीं अरे क्यों नहीं लौटा क्या बात हुई गुरुजी खुद गए आवाज दिया थोड़ा अंधेरा था तो वही लेटे लेटे बोलता है गुरुजी अगर मैं आऊंगा तो पानी बह जाएगा गुरुजी ने और शिष्यों को देखा उसने कहा देखा उसके सिर पर हाथ रखा साब शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया तो श्रद्धा अगर नहीं है तो अनंत कोट गुरु मिले मूरख हृदय नचे यदि गुरु मिलई बिर अगर ब्रह्मा भी जगत गुरु मिल जाए तो भी क्या होगा हम विश्वास ही नहीं करते उसकी बात पर या मान लिया प्रैक्टिकल नहीं करते तो क्या होगा इसलिए श्रद्धा हो और वास्तविक महापुरुष हो ये चुंबक लोहे को खींचता है एक चुंबक बीच में रख दो चारों ओर सुइया एक डिस्टेंस पर लगा दो जो केवल लोहे की होगी वो खींच जाएगी और जो थोड़ी मिलावट की होगी धीरे धीरे आएगी और जो बहुत गड़बड़ होगी वो अपनी जगह हिलेगी ऐसे ही हम लोगों का हाल है जब जब हमको हमने भगवान को देखा अवतार काल में या संतों के पास गए तो जिनका हृदय जितना शुद्ध था उतना वो खींच गया जितना गंदा था उतना वो धीरे धीरे चल रहा है पैदल की स्पीड में और आश्चर्य करता है एक तीसरा भाई ये भी दस साल से और ये भी दस साल से और ये इतना आगे बढ़ गया है और ये मेहनत भी करता है फिर भी नहीं उतना बढ़ा अरे भाई देखो ऐसा है कि उसका पहले से जमा था पूर्व जन्म का नब्बे हजार तो दस हजार जमा किया लखपति हो गया और इसका कुछ नहीं जमा था तो ये भी बिचारा धीरे धीरे लखपति बनेगा बनेगा वो भी तो उसी प्रकार यावत पाप मलिनम हृदय ताब दे वेद अभ्यास कहते हैं जितना हृदय मलिन है उतने वो देर में भगवान की ओर गुरु की ओर शरणागत होता है लेकिन एक दिन होना पड़ेगा इस जन्म में नहीं हुआ ठीक तो है मटर गश्ती करते करते मर गया उसके बाद फिर करोड़ों कल्प बात जब मानव देह मिलेगा तो फिर कोई जगत गुरु कोई संत समझाएगा और फिर हम सिर हिला के कह देंगे ठीक है आगे देखेंगे यही कर रहे हैं अनंत जन्म बीत गए और अपने को बुद्धिमान भी कहते हैं हम ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं, बहुत समझ के काम करते हैं <laughs> अरे इतनी बड़ी चीज मिली है मानो दे और सही मार्ग भी मिल गया और तुम नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो कहते हो हम ऐसे वैसे छोड़े है आ? तो इस प्रकार गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है क्योंकि वही हमको पहले तत्व ज्ञान कराएगा नंबर दो फिर जब हम चलेंगे तो हमको संभालेगा और नंबर तीन जब अंतःकरण की शुद्धि सेठ परसेंट हो जाएगी तो वो दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति भी वही देगा तो शुरू से आखिर तक आज से अंत तक गुरु ही तो हमारे काम आता है इसलिए ऐसा कह देते हैं जब राम ने पूछा वाल्मीकि से कहा ठहरे कहा ठहरे हम लोग तो उन्होंने कहा कि तुमते अधिक संतकारी जानी और से वही सकल भाती सन जो तुमसे अधिक तुम्हारे भक्त को मानता हो नंबर एक भक्त नंबर दो भगवान उसके हृदय में जाके ठहरो हाँ लोग इस ब्रिज में एक दोहा है सुने होंगे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ सबसे पहले गुरु के प्रणाम करेंगे बाद में गोविंद को करेंगे तो लेकिन ये जो बात है गुरु शिष्य की ये तो गधा भी जानता है काखा गाघा का ज्ञान नहीं हो सकता बिना गुरु के भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है दिव्य जगत की बात है लेकिन ये कान फूकने से नहीं होगा भगवान नाम में भगवान बैठे हैं ये वाक्य रट लो सब लोग नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य तो भिन्नवा नाम नामिनो पद्म पुराण नामो नामी में भेद नहीं है नाम में नामी बैठा रहता है भगवान के नाम में गौरांग महाप्रभु ने कहा नाम नाम बहुधा निज सर्वशक्ति नियमित स्मरण नकाला तब कृपा भगवन ममापी दुर्दैव मी दृश्य हे श्री कृष्ण आपने अपने नाम में अपनी सब शक्तियां भर दी स्वयं बैठ गए और कोई नियम भी नहीं रखा कायदा कानून देवी देवता के पूजन करने में भी कायदे कानून होते हैं। इनको लाल कपड़ा इनको सफेद कपड़ा इनको ऐसा इनको ऐसा भगवान कहते हैं हमको सब कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम अरे पानी दे दो कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तो महाप्रभु जी कहते हैं नाम में वो बैठा है सब शक्तियों के साथ इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है तो ये गुरु जी क्या देते हैं कान में गुरु जी संस्कृत में एक वाक्य होता है उसको मंत्र कहते हैं वो अलग अलग है जैसे नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः राम रामाय नमः ये भगवान आपको नमस्कार है हे भगवान हम आपकी शरण में है ये उसका अर्थ है सारे मंत्रों का तो क्यों जी अगर हम हिंदी में कह दे तो वो मंत्र नहीं होगा नहीं हो <coughs> हमारे गुरुजी से चला आया है कौन से गुरुजी हैं तुम्हारे हमारे गुरु जी है शंकराचार्य रामानुजाचार्य तो क्यों जी ये शंकराचार्य सबसे पहले हुए हैं ना हाँ ढाई हजार वर्ष पहले हा उसके पहले गुरु चेला नहीं हुआ करते थे होते होंगे जरूर शंकराचार्य किसके शिष्ट थे ये बताओ गोविंदाचार्य के वो किसके शिष्ट थे गौरपादाचार्य के वो किसके शिष्य थे सुखदेव के वो किसके शिष्य थे वेद्यास के तो तुम वेद व्यास की संप्रदाय क्यों नहीं कहते शंकराचार्य की क्यों कहते हो क्या है? करते <laughs> अरे एक भगवान है एक माया है और एक हम लोग हैं इतने ही तो हैं तो बस एक भगवान है उसकी तरफ जाएगा और एक माया है उसकी तरफ जाएगा अज्ञानी तो जो भगवान की तरफ गया वो भगवान की संप्रदाय वाला है जो इधर गया वो माया की संप्रदाय वाला है और संप्रदाय क्या होती और अगर आप कहते हैं नहीं मेरे मंत्र में कमाल है पावर है तो देव हमारे कान में अब पावर का अनुभव ना हुआ तो हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी खुल्लम <laughs> खुल्ला बोलो ना डरते क्यों अरे भाई अगर कोई आपको नकली चेक देता है धोखा देता है तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा आप कर सकते हैं ना हर एक का ऐसे कान फूकते जा रहे बिना समझे बूझे वो संसार में आसक्त होता जा रहा है डकैती बंद कर रहा है कुछ कर रहा है नाम में जब भगवान की शक्ति है तो हम राम राम कहें श्याम श्याम कहें अरे और यशोदा मैया तो राम कृष्ण भी नहीं कहती थी कनुआ इधर आ कनुआ बलुआ बलराम को बलुआ जैसे आप लोग कहते हैं नहीं पप्पो अब वो कलेक्टर हो गया फिर भी पप्पो तो ये तो हमारे ऊपर है हम भगवान का जो नाम चाहे ले जिस भाषा में चाहे ले आज अगर भगवान अवतार ले किसी पंजाबी के यहा किसी सिंधी के यहा किसी बंगाली के यहा तो वही भाषा तो बोली जाएगी वो तो अपने बेटे को वही भाषा में अपनी भाषा में ही तो पुकारेगा नाम से कुछ नहीं होता भाव से होता है फिर भी भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्तियां भर दी हैं कोई जरूरत नहीं बाहर से दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे महाप्रभु जी ने कहा नो दीक्षा न चक्रिया नच च पुरस्या मना दीक्षते जब भगवान के नाम में भगवान की सब शक्तियां भरी है तो तुम क्या नई चीज दोगे और अगर देने का दावा करते हो तो अनुभव होनी चाहिए अनुभव नहीं होता है तो फिर धोखा है और अगर धोखा है तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए हा इनके दो लाख के ले इनके चार लाख इनके बीस लाख कल हम टीवी पर सुन रहे थे एक महात्मा जी के बीस लाख के लिए। अरे बीस लाख क्या ए, किसी कुंभ का मेला होता है वहां करोड़ों लोग हैं माइक लेकर के मंत्र बोल हो गए चेले पागलपन का क्या इलाज है कबीर दास गए रामचार्य के पास हम कोशिष्ट बना लो गए तेरी जाति का कोई भरोसा नहीं हिंदू है कि मुसलमान है क्या है हमने ऐसे नहीं बनाते चेला घाट तो के सीढ़ी पर ही लेट गए रात को उधर से जा रहे थे गंगा नहाने गुरुजी उनका पैर पड़ा उनने कहा राम राम राम राम कौन है भाई उनने कहा गुरु मिल गया मंत्र अरे तू कबीर है तो हमको हो गया काम हमारा बस इतने से मतलब था अगर आप कहे मैं नहीं मानता आप नहीं बोल सकते गुरु और भगवान कानून में बंधे हैं जितनी मात्रा की हम शरणागति करेंगे उतनी मात्रा की उनको कृपा करनी पड़ेगी उनकी हिम्मत नहीं है कि नहीं नहीं ये ये कोई संसार का मामला नहीं है वो अंतरयामी नहीं है हम एक व्यक्ति से प्यार किए करते करते मर गए उसको पता ही नहीं चला ऐसा नहीं है उधर उधर साहब पता रहता है एक एक क्षण की तो हो वास्तविक महापुरुष का पता लगाओ अगर नहीं मिलता है तो रोकर डायरेक्ट भगवान को पुकारो कि हमको किसी महापुरुष से मिला दो वो अकारण करुण भगवान ऐसा हिसाब बिठा देंगे कि तुमको महापुरुष मिल जाएगा ऐसा संजोग जब कभी बन जाए जो यही भाती बनाई संजोगा तो फिर सब बात बन जाए। है ये सारी गड़बड़ी जो है ये इन्हीं दो कारणों से है एक तो हम माया के अंडर में है ही है और दूसरे हमको कोई समझाने वाला सही नहीं मिला हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों नहीं टाइम लगाते हैं वो भगवान की प्राप्ति के विषय में चार चार घंटे छ घंटे, लेकिन बिचारे जानते नहीं क्या करना है पाठ पुस्तक का पाठ जब पूजा ये फिजिकल ड्रिल करते हैं, एक आंसू नहीं बहा भगवान के लिए हृदय में वो नहीं आए इंद्रियों से भक्ति हो रही है इसको गौरांग महाप्रभु ने कहा है अनासंग भक्ति इससे नहीं काम बनेगा बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब भू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन भक्ति करनी पड़ेगी मोक्ष का कारण मन है मन से प्यार करो मुझे एक नाम मत लो काम बन जाएगा मन भगवान में जाना चाहिए वो तो किसी भी भाव से गए जाए एक हो कामाद गोप्यो भयात कंस द्वेशाच्यादयो नृपा किसी भी भाव से मन भगवान में गुरु में एक हो जाए वैसे तो तन मन धन तीन से सेवा कही गई है लेकिन धन सबके पास नहीं है जिसके पास है वो करे और तन भी संसार में कोई बंधा हुआ है कहीं पर गृहस्थी में तो तन से भी सेवा नहीं मिलेगी गुरु की तो मन तो है हा मन तो अपने हाथ में है तो मन से शरणागत करो सब काम बन जाएगा तो इस प्रकार अंतकरण की शुद्धि करने के पश्चात गुरु कृपा से अंतकरण और इंद्रियां दिव्य बनाई जाएंगी दिव्य दिव्य माने भगवान संबंधी ये प्राकृत आंख में भगवान की आंख प्लस होगी तब भगवान का दर्शन आप लोग कर सकते हैं अन्यथा अनंत बार देखा है भगवान को ये भगवान धन्य ऐसे होता है भगवान इससे अच्छा तो हमारा बेटा हो, आप ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो दिव्य चिन्हय आंख नहीं है आपकी इसलिए वो अलौकिक देह नहीं देख सकते वो शब्द इन कानों से नहीं सुन सकते इस त्वचा से स्पर्श नहीं पा सकते इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि हमको करनी पड़ेगी हमको वो गुरु नहीं करके देगा भगवान भी नहीं करके देगा वो रास्ता बताएगा वो कृपा करेगा सब कुछ ठीक है लेकिन चलना हमको पड़ेगा साधना हमको करनी पड़ेगी ऐसा करके अगर हम हर साल अपने को रीड करें पिछली गुरु पूर्णिमा से अब की गुरु पूर्णिमा में हम आगे बढ़े किसी के कड़बे वाक्य लगना उसका कम हुआ निंदा का असर कम होने लगा क्रोध लोभ कम होने लगा नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया साल भर और ऐसे ही कुछ दिन और कर लेंगे मर जाएंगे और फिर ये भी क्या ठिकाना है कि हम कुछ दिन रहेंगे ये तो क्षणिक है शरीर किस क्षण में क्या हो कोई नहीं कह सकता राजा रंक फकीर किसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इसलिए सावधान रहना है निरंतर हरि गुरु का चिंतन मन से करना है ताकि वो मल साफ हो अंत करण शुद्ध हो और एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो शेष फिर बोलिए सदगुरु सरकार की